बृहदारण्यकोपनिषद शांक भाष्या ब्राह्मण तीन स्वप्नावस्था में रथादी का अभाव है इसलिए उस समय आत्मा स्वयं ज्योति है नन्वत्र कथम पुरुषा स्वयं ज्योति ये न इव ग्राह्य ग्राह्यदी लक्षण सर्व व्यवहारों दृश्य से चक्षुराद्याणु ग्राहकास्द इद्या लोकास्थ दृश्य जागृते तथम विशेषावधारण क्रिय अत्रष स्वय ज्योतिर्भवती शंका किंतु इस अवस्था में पुरुष स्वयं ज्योति कैसे हो सकता है क्योंकि जागृति के समान इस समय भी ग्राह्य ग्राहकादि रूप सारा व्यवहार देखा जाता है तथा चक्षु आदि इंद्रियों के उपकारक आदित्यादि उसी प्रकार देखे जाते हैं जैसे कि जागृत अवस्था में देखे जाते थे, फिर इस अवस्था में यह ज्योति होता है, उचते व्या स्वप्न दर्शन से जागृते ही इंद्रिय बुद्धि मन आलोकादि व्यापार संकीर्ण महात्म ज्योति ही यह तो स्वप्ने इंद्रियाभा तदनुग्राहका लोकाभावाच अ केवलम केवलमती तस्मा विलक्षण समाधान बतलाते हैं क्योंकि स्वप्न दर्शन की जागृत से विलक्षणता है जागृतावस्था में आत्मज्योति इंद्रिय बुद्धि मन और आलोकादि व्यापार से व्याप्त रहती है किंतु यहाँ स्वप्न में तो इंद्रियों के अभाव तथा उनके उपकारक आदित्यादि के प्रकाश के अभाव के कारण वह विशुद्ध अर्थात केवल रहती है इसलिए यह विलक्षण है ननु तथाइव विषया उपलभ्य स्वप्ने भी यथा जागृते त्र कथम इंद्रियाभा वैलक्षण्यम उच्यते शंका किंतु जिस प्रकार जागृत में दिखाई देते हैं उसी प्रकार स्वप्न में भी विषयों की उपलब्धि होती ही है फिर इंद्रियों के अभाव के कारण ही उसकी विलक्षणता क्यों बताई जाती है सुनो समाधान सुनो न त्र रथान रथयोगपन्थानव्यथ रथान रथयोगाथ सृजते न तन मुद प्रमुदोथ आनंद मुद प्रमुद सृजते न तत्र वैशाता पुष्कण्य स्रव्यो भवंत्यथ वेशानता न पुष्करणी ही स्रवंति ही सृजते उस अवस्था में न रथ है न रथ में जोते जाने वाले अस्वादी हैं और न मार्ग ही हैं परंतु वह रथ रथ में जोते जाने वाले अस्वादी और रथ के मार्गों की रचना कर लेता है उस अवस्था में आनंद मोद और प्रमोद भी नहीं है किंतु वह आनंद मोद और प्रमोद की रचना कर लेता है वहां छोटे छोटे कुंड सरोवर और नदियां नहीं हैं वह कुंड सरोवर और नदियों की रचना कर लेता है वही उनका करता है न तत्र विषया स्वप्ने रथादी लक्षणा तथा न रथयोगा इति युजते रथयोगा अस्वादय तत्र न विद्य न च पंथानो रथमार अथ रथान रथयोगान पथस्य पथस्ते स्वयं वहाँ उस स्वप्नावस्था में रथादि रूप विषय नहीं है और न रथयोग है जो रथ में जोते जाते हैं वे रथ योग अर्थात अश्वादि वहाँ मौजूद नहीं हैं और न पथ रथ के मार्ग ही हैं किंतु यह रथ रथ योग और मार्गों की स्वयं रचना कर लेता है कथम पुनः सृजते रथादि साधना नाम वृक्षादीना शंका किंतु रथादी के साधन वृक्षादि का अभाव होने पर भी यह उनकी रचना कैसे कर लेता है उच्चते ननुक्तम उच्यते सर्वावतो मात्राम स्वयं स्वयं मात्रा स्वयं विहत् स्वयं निर्माय अंतकरणवृत्ती लोकसभासना ताम पादा वासना करण रथादिवासनारूपानकरण तदुपलब्धि निमित्तेन कर्मणा चोद्यम दृश्य व्यवतिषते तदुच्य स्वयं निर्मायेति तदैवाह रथादीन सृजति समाधान बतलाते हैं ऐसा कहा जा है न कि इस सर्वावान लोक की मात्रा को लेकर अपने को चेतना करता था दूसरा शरीर रचकर इत्यादि सो अंतकरण की वृत्ति ही इस लोक की वासना की मात्रा है उसे लेकर रथादि की वासना रूपा जो अंतकरण की वृत्ति है वह उसकी उपलब्धि के निमित्त भूतकर्म से प्रेरित होकर दृश्य रूप से स्थित होती है उसी को स्वयं निर्माय इस प्रकार कहा है और उसी को रथादीन सृजते इन शब्द से कहा है न तो तत् वा कर्ण वर्णाग्राहका आदिदी ज्योतिषी तदभासा वाथाद विषया विद्वासना तद कवल तदुपलब्धि कर्मचोद्भूताश्रम दृश्यते तदसर ज्योतिषो दृश्य से लुप्तदृश तदात्मज्योतिर कवल अश्रीवकोषाव इस अवस्था में इंद्र इंद्रियों के अनुग्राहक इत्या आदित्यादि प्रकाश अथवा उनसे प्रकाश्य रथादि विषय भी नहीं है उनके उपलब्ध के हेतुभूत जो कर्म हैं उन कर्मरूप निमित्त से प्रेरित हो अंतकरण के उद्भुत वृत्ति है उसके आश्रित रहने वाली केवल उनकी वासना मात्र तो देखी जाती है वह जिस नित्य ज्ञान स्वरूप ज्योति को दिखाई देती है वह आत्मज्योति इस अवस्था में म्यान से निकली हुई तलवार के समान शुद्ध होती है तथा न तनदा सुखविशेषाह, विशेषा पुत्रादि पुत्रादीलाभ निमित्ता एव प्रकर्षोपेता अथ आनन्दादी सृजते तथा न तलबलाकण्यस्तगा नद्यो नदी अथ वेषातादीन श्रीते व्हासना यस्मा सी कर्ता कर्म हेतुत्वे तसनाश्रचित वृत्ुद्भवनिकमेतुनोचा तथा तस कर्तृत्व नाक्षादेव तत्र क्रिया संभवती भावात इसी प्रकार उस समय आनंद सुख विशेष मुद पुत्रादि की प्राप्ति से होने वाले हर्ष और प्रमुद प्रकर्ष को प्राप्त हुए वे हर्ष भी नहीं हैं किंतु वह अनदा आनंदादि को रच लेता है तथा उस अवस्था में न वे शांत पलवल छोटी तलैया न पुष्करणी तड़ाग और न श्रवंती नदियाँ ही हैं किंतु यह उन वासना मातृरूपी पलवलादि की रचना कर लेता है क्योंकि वही करता है उन विषयों की वासना की आश्रयभूता जो चित्त वृत्ति है उसके परिणाम के कारण होने वाले जो कर्म हैं उनके कारण ही उसका कर्तृत्व बतलाया गया है साक्षात रूप से ही उसमें क्रिया का होना संभव नहीं है क्योंकि उसके पास क्रिया के साधनों का अभाव है न कारक कारकम्तरेण क्रिया संभवती, तत्र हस्त क्रिया कारकाणि संभव नस्पादी क्रियाकार संभव विद्य जागर त्र आत्मज्योतिरभादी वासनाश्रयांतरण्तुद्भव कर्म निवर्त्यते तेनोच्च स ही संभव नहीं है और वहाँ क्रिया के कारक हाथ पैर आदि है नहीं जहाँ जागृतावस्था में वे रहते हैं वहाँ आत्मज्योति से प्रकाशित देह और इंद्रियों के द्वारा रथादि की वासनाओं के आश्रय भूता अंतकरण की वृत्ति के उत्थान से होने वाला कर्म निष्पन्न हो सकता है इसी से ऐसा कहा जाता है कि वही करता है तदुक्तम आत्मनिवार ज्योतिषास् पलते इति तत्रापि न कर्मकुर स्वतः स्वतःकर्तृत्व चैतन्य ज्योतिषोभाषक्यतिरेक जे चैतनज्योतिषाकरणद्वारवभाषयती कार्यकनाली तदवभाषिता कर्मसु व्याप्रीय तत्र कर्तत्व कर्तृत्वकर्तृत्व उपचर्यत आत्मनः तदुक्त ध्यातीव इति तदेवानुद्यते स कर्ता करता इतिहां और इसी से वह आत्मज्योति से ही बैठता इधर उधर जाता कर्म करता और फिर लौट आता है ऐसा कहा है वहाँ भी औभाषक होने के सिवा ऐसे चैतन्य ज्योति का वास्तव में स्वतः कोई कर्तृत्व नहीं है क्योंकि आत्मा अंतकरण के द्वारा चैतन्यात्म ज्योति से देह और इंद्रियों को प्रकाशित करता है और उससे प्रकाशित हुई देह और इंद्रियां कर्म में प्रवृत्त होती हैं इसे से उनमें आत्मा के कर्तित्व का उपचार किया जाता है ऊपर जो मानव ध्यान करता है मानव अत्यंत चंचल होता है ऐसा कहा है उसी का कर्तित्व में हित दिखाने के लिए यहां वही करता है इस प्रकार अनुवाद किया गया है स्वप्नसृष्टि के विषय में प्रमाणभूत मंत्र तदते श्लोकाभ स्वप्न न शरीर अभिप्रत्यहत्या प्रत्य सुन भी चाकसी शुक्रदा पुनर स्थान हिन्वय पुरुष एक विषय में ये श्लोक हैं आत्मा स्वप्न के द्वारा शरीर को निश्चेष कर स्वयं न सोता हुआ सोए हुए समस्त पदार्थों को प्रकाशित करता है वह शुद्ध इंद्रिय मात्रा रूप को लेकर पुनः जागृत स्थान में आता है हिरण में ज्योति स्वरूप पुरुष अकेला ही दोनों स्थानों में जाने वाला है तदैते एक तस्मिर्थ एते श्लोका मंत्रा बनती इस उक्त अर्थ में ये श्लोक मंत्र है स्वप्न न शरीरम शरीरम अभिप्रहत्या स्वयंलुप्तस्वभासनाकारोद्भूतावृत्ताश्र बाह्याध्यान सर्वाद भाव स्वन रूपे प्रत्यमता सुप्तान, सुप्तान अभी चाकसी अलुप्तया आत्मदृष्ट्या पश्यत्यो पश्यवभाषय स्वपन से स्वप्न भाव से शरीर शरीर को अभिपृहत्य निश्चे कर स्वयं अलुप्त शक्ति स्वरूप होने के कारण असुप्त रहकर सुप्त अर्थात वासना रूप से उद्भूत अंतकरण वृत्ति के आश्रित बाह्य और आध्यात्मिक सभी भावों को जो अपने स्वरूप से प्रत्यस्तमित अर्थात सोए रहते हैं प्रकाशित करता है तात्पर्य यह है कि उन्हें अपने अलुप्त आत्मदृष्टि से देखता अर्थात और करता है शुक्र शुद्ध ज्योतिष मदींद्रियमात्रारूपम आदाय गृहीत पुनः कर्मणे जागृतस्थनम ग हिणम हिणमय इव चैतन्य पुरुषः एकहंसः एक एको जागृत स्वप्न एहलोक परलोकाधीन गित्येक हंस तथा शुक्र शुद्ध ज्योतिषमान इंद्रिय मात्रा रूप को ग्रहण कर वह पुनः कर्म अर्थात जागृत स्थान में आ जाता है वह हिरण्य हिरण्यमय के समान चैतन्य ज्योति स्वरूप पुरुष एक हंस है अकेला ही हंत चलता है इसलिए एक हंस है वह अकेला ही जागृत स्वप्न तथा इहलोक परलोकादि में जाता है इसलिए एक हंस है प्राणेन रक्षा बहिष्कुलायादमृत स इतें मृतो यत्र यमरण पुरुष एक हंस इस निकृष्ट शरीर की प्राण से रक्षा करता हुआ वह अमृत धर्म से बाहर विचरता है वह अकेला विचरने वाला हिरण में हिणमय अमृतपुरुष वहाँ है, वहाँ चला जाता है तथा पंचवृत्ति रक्षण परिपालन अन्यथा मृत भ्रांति मृतभ्रांति सैरम निकृष्ट मलेका शुचि संघातवाद अत्यंत समाया सं, नीडम शरीर स्वयं तो बहस्त कुयात चरित्वा यद्यपि शरीरस्थ एवं तथापि पश्य भावात तत्सबाभाई इव आकाशो बेतुच्य अमृत स्वयं अमरण गच्छति यत्र यत्र यत्र कामो यम यमो विषय उद्भूतवृत्तिर्भवती तम तम गच्छति इसी प्रकार प्राणापान आदि पांच वृत्तियों वाले प्राण से रक्षण परिपालन करता हुआ नहीं तो मरने की भ्रांति हो जाती अतः इस अवर निकृष्ट अनेकों अपवित्र वस्तुओं का संघात होने के कारण अत्यंत विभस्य कुलाय घोसले अर्थात शरीर की रक्षा करता हुआ किंतु स्वयं उस कुलाय से बाहर विचर कर यद्यपि वह शरीर में रह ही स्वप्न देखता है तथापि उसके संबंध से रहित होने के कारण तदंतरवर्ती आकाश के समान मानो बाहर विचरण कर ले ऐसा कहा जाता है स्वयं अमृत अमरण धर्मारहकर जाता है जहाँ कामना होती है अर्थात जहाँ जहाँ विषयों में कामना उद्भूत वृत्ति रहती है वासना रूप से उद्भूत उस उस काम कामना के विषय के प्रति जाता है स्वप्नात उच्चावचनीय मालो रूपाणी देव कुरुते बहुनी उतरेव स्त्री सह मोदमा दुतेवापी भयानी पश्य वह देव स्वपनावस्था में ऊंच नीच भावों को प्राप्त होता हुआ बहुत से रूप बना लेता है इसी प्रकार वह स्त्रियों के साथ आनंद मनाता हुआ मित्रों के साथ हँसता हुआ तथा व्याघ्रादि भय देखता हुआ सा रहता है किंच स्वनाते स्वनस्थ उच्चावचम उच्च देवादी अवचम तिगाद निकृष्टम तदुच्चावचम गम्यम प्राप्वन रूपा देंोद्योतनावाल कुरते निवर्तवासना बहुन संख्ये उतभ मोदम इव जक्ष दी हसन वयस उतेवा भी भयानी विभेतेभ्य इति भयानी सिंह व्याख्यादी पश्यनिव इसके स्वा सप्तांत में स्वप्न स्थान में ऊंच नीच ऊच देवादि भाव और नीच त्रियगा निकृष्ट भाव ऐसे ऊंच नीच भावों को प्राप्त होता हुआ वह देव ज्योतनावान पुरुष बहूनी असंख्य वासनामय रूप बना लेता है यह स्त्रियों के साथ आनंद मनाता हुआ मित्रों के साथ हंसता हुआ और भय जिन से जिनसे वह डर जाता है ऐसे सिंह व्याघ्यादि भयों को देखता हुआ ऐसा रहता है स्वपनावस्था के विषय में मतभेद और उनके स्वयं ज्योतिष का निश्चय